लक्षण पढ़िए इसको शब्द गुणक आकाशम समाज कैसे कहेंगे शब्द गुणो युणकम नपुंसक होने से एकम विभु नित्य दक्षिण पार्श में किरणावली में प्रथम पंक्ति देखिए शब्दों गुण यश तथा शब्द गुणक शब्द से भट्ट द्रव्यवात्राशा गुणपद शब्द ये, ये, ये भाट मत में मीमा वो द्रव्य है इसको निराकरण करने के लिए कहते हैं शब्द गुण है आकाश का गुण है शब्द गुण कम इसका निराश करने के लिए गुण पद दिया अच्छा ये एक मत मतलब ये किरणावली मत हुआ आगे कहते हैं समवाय न शब्दवत्वम मातृत्व उचित समवाय इतना लक्षण ठीक है आकाश और समवाय सम्बन्ध शब्दवान है तो इतना कहने से भी उचित लक्षण ठीक होने से हो जाता फिर गगने शब्दात्मक विशेष गुण ज्ञापन आय गुण पदम के कुछ लोग कहते हैं या शब्द गुण कम ऐसा क्यों कहा तो कहते हैं कि आकाश का विशेष गुण है शब्द ये कहने के लिए अगर ये गुणपद नहीं कहते क्या लक्षण कहते हैं कहते है, समवाय न शब्द इतना होने से ही ये अर्थात तो लक्षण हो जाएगा तो कहें समवाय न शब्दवत्वम कही शब्द गुणकम कही है तो फिर अंतर क्या हुआ तो समवाय न शब्दवत्वम कहेंगे आप शब्द गुणकम कहने पर भी समवाय शब्द संबंध न शब्द गुणकम कहना पड़ेगा नहीं तो शब्द काल में भी रहेगा जन्यानाम जनक हो, काल है तो अभी शब्द गुणकम कहने से काल में भी जाएगा तो ये सब अतिव्याप्ति व्याप्ति करने के लिए आपको कहना पड़ेगा समवाय न शब्द गुण कम इस प्रकार कहना पड़ेगा अगर समवाय न शब्द गुण कम कहना पड़ेगा तो समवाय न शब्दवत्वम तो ये तो और लाघव है इसलिए समवाय न शब्दवत्वम ये कहने से भी चलता लक्षण आप अभी और जो गुण पद अधिक कहते हैं ये आकाश में शब्द विशेष गुण ये बताने के लिए तो शब्द गुण कम आकाश दिया अर्थात यहाँ आपको लक्षण कहना पड़ेगा समवाय न शब्द गुण कम आकाश ये लक्षण कहना पड़ेगा तो उससे अगर छोटा हो जाएगा समवाय न शब्द व तो ये छोटा हो जाएगा तो इसलिए गुण पद ये अधिक है कहते हैं बताने के लिए अभी बस विशेष गुण ये कहने के लिए कालो में क्या थे काली के का समझ से सारे पदार्थ काल में काली के का समंध से रहेंगे एक विशेष संबंध मानते हैं अच्छा आकाशत्व ये जाति होगा क्यों नहीं होगा एक हो गया उसका आश्रय एक हो गया व्यक्ति अगर एक होगा तो उसमें जाति नहीं रहेगा क्योंकि ये जाति का लक्षण आगे जाति का लक्षण कहते हैं सामान्य का लक्षण नित्यम अनेक अनुगतम होना चाहिए तो अगर व्यक्ति एक हो जाएगा आश्रय एक हो जाएगा तो जाति नहीं होगा तृतीय पंक्ति में दिया हुआ वहाँ किरणावली में एक व्यक्ति वृत्ति आकाशत्व न जाति एक व्यक्ति में रहने से आकाशत्व जाति नहीं होगा किंतु आकाशत्व अखंड उपाधि रीति बोध्यम आकाशत्व फिर आकाश में आकाशत्व क्या है कहते है? हैं अखंड उपाधि वो एक धर्म आकाश में मानते है दूसरों से भिन्न करवाने के लिए है अखंड उपाधि अखंड उपाधि कहते हैं अर्थात आकाशत्व में और कोई तव तो नहीं आएगा अच्छा। अखंड अर्थात तो उसका अवच्छेद का अवच्छे कर नहीं रहना यही अखंड उपाधि आकाश एक है तो एक व्यक्ति तो एक व्यक्ति एक व्यक्तु वृत्तिर यश आकाशत्वस्य तो एक व्यक्ति वृत्ति हो जाने से वो जाति नहीं होगा क्योंकि अनेक अनुगत होना चाहिए उसका लक्षण तो एक व्यक्ति वृत्ति व्यक्ति अर्थात आश्रय जिसका है सर्वत्र है तो अनुगत तो नहीं है आकाश व्यक्ति कितना है एक ही है तो वही बात कहते हैं आकाश सर्वत्र है उसमें आकाशत्व तो जो रहेगा वो आकाशत्व तो भी सर्वत्र रहेगा उसमें तो एक ही होगा आत्मा भी सर्वत्र है तो कितने आत्मा है नए एक मत में अनंत आत्मा है जीगा. तभी अनंत आत्मा सर्वत्र है सभी आत्मा में आत्मा तो रहेगा और वो आत्मा तो कितना है एक है आकाश भी सर्वत्र रहेगा उसमें आकाशत्व रहेगा वो भी एक है आत्मा भी आत्मा अनंत है उसमें भी आत्मा तो रहेगा वो भी सर्वत्र रहेगा वो भी एक है ये उनका मतलब सिद्धांत तो इस प्रकार के यहाँ सर्वत्र रहने से अनेक हो जाएगा ये बात नहीं है मतलब तो, तो, कहते हैं एक को, कोई छोटा हुआ चिंटी उसका जीवत तो कहेंगे उसमें सर्वत्र रह जाएगा हाथी हो जाएगा उसका जीव तो उसका पूरा में रहेगा तो तु तो लगाने से वो कोई अर्थात आकाश में रहने वाला एक कल्पित तो धर्म हमें कल्पना करते है आकाशत्व तो। तो आकाश व्यापक है कहीं वो भी व्यापक होगा सर्वत्र रहेगा। वो तो जाति नहीं है okay. अगर न्यायोधि में आकाशम लक्ष्य शब्द गुणों का मिशी अतः गुण पदम आकाशे शब्द एव विशेष गुण इति द्योतनाय आकाश में शब्द एव विशेष गुण आगे आकाश में सामान्य गुण रहेंगे आकाश में क्या सामान्य गुण रहेगा संख्या परिमाण पृथत्व संयोग विभाग ये सब रहेगा इसको सामान्य गुण कहते हैं ये सब रहेगा तो ये सब रहने पर भी विशेष गुण तो एक ही है शब्द ही है न तो अतिव्याप्ति वारण आय कोई अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ये नहीं है शब्द दिया गया है नहीं और भट्ट मत में जो दे दिया वो कोई अतिव्याप्ति वारण करने के लिए नहीं है भट्ट लोग शब्द को द्रव्य कहते हैं वो द्रव्य ना कहो इसलिए कोई अतिव्याप्ति वारण करने के लक्षण अन्यत्र कहीं चला जाता है ये दोष नहीं है समवायना, शब्दवत्व मात्र से सम्यकवात लक्षण इतना ही ठीक है समवायना, शब्दवत्व इतना ही लक्षण ठीक हो जाएगा और विशेष गुण कहते हैं रूपम गंधो रस स्पर्श स्नेह सांग सिद्धिको द्रव बुद्धिया वो चाहिए बुद्धियादि भावनाता शब्दों वैशेषिका गुणा ये श्लोक भी याद रखना है रूपम रस गंधु रस स्पर्श बुद्धिदि भावना सोलो गुण, गुण ये गिनाया गया ये वैशेषिक विशेष गुण है अनेक माना इति भाव तस्य एक आकाश एक कह गया क्यों आकाश को अनेक कहने के लिए कोई प्रमाण नहीं है आकाश अनेक स्वीकार किया जाए उसे कोई उसका प्रमाण नहीं है शास्त्र नहीं कहता और उसे कोई फल भी प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होगा आगे तत् एकम विभु इति विभु का लक्षण कहते हैं सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम सर्व मूर्त द्रव्य तो जितने सारे मूर्त द्रव्य होंगे वो सबके साथ जिसका संयोग होगा तो क्योंकि सर्व मूर्त द्रव्य कहा और विभु जितने होते हैं द्रव्य को ही विभु कहा गया यहाँ आकाश कहा गया आगे काल दीघ आत्मा इनको विभू कहा जाएगा तो ये विभू जितने हुए द्रव्य हुए तो सर्व मूर्त द्रव्य के साथ जिसका संयोग होगा उसको विभू कहेंगे मूर्त क्या है मूर्तत्वम चियावत्व ये मूर्तत्वम का एक लक्षण दिए मूर्तत्व चियावत्वम अर्थात क्रिया वाला जो होगा उसको मूर्त कहेंगे अच्छा क्रिया वाला जो होगा वो अगर विभू हो जाएगा अर्थात सर्वत्र रहेगा अगर महत परिमाण मतलब परम महत परिमाण वाला होगा उसमें क्रिया होगा परम महत अर्थात सर्वत्र विद्यमान उसमें क्रिया नहीं हो पाएगा नहीं। क्रिया तो उसी में होगा जिसका पर, पर, परिमाण परिच्छि होगा इसलिए मूर्तत्वम का दूसरा लक्षण है परिच्छिन परिमाण वत्व ये दक्षिण पार्श्व में देखिए दीपिका में चतुर्थ पंक्ति में तृतीय पंक्ति में दिया मूर्तत्व सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्व विभुत्व मूर्तत्व परिचिन्न परिमाणवत्व क्रियावत्व व परिच्छि परिमाणवत्व ये भी हो सकता है और क्रियावत्म भी हो सकता है अच्छा किन्तु जो परिचिन्न परिमाणवत्व ये कहने से ये एक थोड़ा दोष आएगा आगे पृष्ठा में उसको विचार करेंगे थोड़ा सा पाठ पूरा हो जाने के बाद आप पूछेंगे ये हमको हम, हम लोग चलेंगे अभी नौ पच्चीस तक अच्छा। उसके बाद आप पूछेंगे अभी तो, मूर्तत्व क्रियावत्व कहा परिचिन परिमाणवत्व लेने से ये मुक्त आत्मा में अव्याप्ति दोष होगा ये दोष के लिए यहाँ ये कहे नहीं आगे देखेंगे उसको सर्व में होते वो विभू होगा आकाशक जिसमें क्रिया होगा वो मृत द्रव्य हो जाएंगे क्रियावत्व कौन होगा उसके लिए आगे कहते हैं पृथ्वी अप तेजो वायु मनाक्षी मूर्ता पृथ्वी अप तेजो वायु ये सब परिचिन परिमाण वाले हो सकते हैं और मन ये परिचिन परिमाण वाले ये को ये मूर्त कहा जाएगा और पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश इति पंचकम भूत पदवाच्य ये पांच भूत है ये तो प्रसिद्ध है और भूत किसको कहेंगे उसका लक्षण कहते हैं भूतत्व नाम इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्व बहिर्ंद्रिय बहिइंद्रिय ग्राह्य जो विशेष गुण तदवान बहिर्ंद्रिय ग्राह्य वो भूत नहीं है इंद्रिय ग्राह्य वो विशेष गुण यहाँ तक अन्वय होगा बहिइंद्रिय ग्राह्य ये वो विशेष गुण तदवान शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये बहिर्ंद्रिय ग्राह्य है तद्वान जो हो जाएगा उनको कहेंगे ये भूत बहिर्द्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्व आकाशकम ऐसा हो जाएगा पंचकम ना तो इति कर दिया ना इति तो अलग पद हो गया आकाशो इति तो मिलाकर के लिख दिया इति पंचकम आकाशी आकाशो इति ऐसा तो नहीं है ना वहाँ और एक अधिक कर चाहिए यहाँ ये पद नहीं है ऐसे पृथ्वी तेज वायु आकाशेति पंचग यह समाश नहीं होगा आकाशेति आकाश सम कहेंगे नहीं तो आकाशह कहेंगे ना पुंगलिंग अथवा नपुसिंग इति के साथ ये नहीं हो पाएगा आकाश मैति कहना चाहिए अथवा आकाश मिति अथवा आकाश इति भिन्न पद होना चाहिए इससे ये संधि नहीं हो पाएगा यहाँ लिख दिए है ऐसे आकाशेती उभयिंगी प... ये उसमें आकाश बहिंद्रिय ग्राह्य जो विशेष गुण ऐसे विशेष गुण वाला क्योंकि बहिरेन्द्रिय ग्राह्य और विशेष गुण वाला इस प्रकार के कहेंगे जो बहिर्ंद्रिय ग्राह्य है वो विशेष गुणवान है इस प्रकार कहेंगे आकाश ये विशेष गुणवान है किंतु बहिर्ंद्रिय ग्राह्य है क्या नहीं है इसलिए बहिइंद्रिय ग्राह्य का अन्वय विशेष गुणवान के साथ नहीं है बहिरेन्द्रिय ग्राह्य विशेष गुण है तदवान इस प्रकार की है अन्वय करना पुरुपरे। पुरुपरे इतने पांच शब्द ये बहिर इंद्रिय ग्राह्य है तदवान हो जाएंगे जो भूत कहा जाएगा पांचो अभी तो पांच भूत पद वाचक कहते ना पंचभूत हो जाएंगे अच्छा। संख्या परिमाण ये सोलो यहाँ गिना दिया ये हो गया विशेष गुण इनको छोड़ करके बाकी रहेंगे सामान्य गुण सामान्य गुणों में आएंगे संख्या परिमाण पृथत्व संयोग विभाग ये पांच आ गए परत्व अपरत्व सात हो जाएंगे और गुरुत्व आठ हो जाएगा नैमित्तिक द्रवत्व और संस्कार सं, मतलब संस्कार के अंदर में संस्कार से दो लेंगे हो और स्थिति स्थापक ये दोनों ये हो जाएंगे सामान्य गुण नैमित नैमितिक द्रवत्व ना नैमित का द्रवत्व जो घृतादव और सुवर्णाद वो, वो भी सामान्य गुण में आता है और इनको छोड़ गए अभी ये सामान्य गुण हो गए 10 और विशेष गुण हो गए 16 मिलकर के हो गए 26 गुण किंतु छब्बीस तो यहाँ क्या हो गया कि द्रवत्व तो दो भाग हो गया सांसिधिक द्रवत्व और नैमितिक द्रवत्व सांसिधिक द्रवत्व विशेष में आ गया नैमितिक द्रवत्व सामान्य में आया संस्कार भी दो भाग हो गया एक भावना और एक वेग भावना चला गया विशेष में और वेग चला गया सामान्य में ये दो भाग हो जाने से हमको छब्बीस आ गए नहीं तो छब्बीस होना चाहिए सोलह विशेष गुण दस सामान्य गुण आगे लक्षण विशेष भूमिका बाकी जो बच गए दोनों के लिए कहना जरूरत नहीं है ना एक कह दिया था जो बच गया अच्छा आगे पढ़िए काल के लिए व्यवहार जेतु है अतितादि व्यवहार हेतु और इसमें जोड़ना पड़ेगा अतितादि व्यवहार हेतु काल अतितादि व्यवहार व्यवहार ये शब्द प्रयोग भी हो सकता है तो होने से अतितादि व्यवहार हेतु आकाश भी हो जाएगा तो इसलिए हमको कहना पड़ेगा असाधारण हेतु और असाधारण कहने से तो अतितादि व्यवहार व्यवहार शब्द उच्चारण अतीत ऐसे शब्द उच्चारण करने के लिए असाधारण कहेंगे जो कंठ तालु अभिघात ये असाधारण कारण है अतीत ऐसे शब्द उच्चारण करने के लिए कंठ तालु अभिघात ये असाधारण हेतु है तो इसलिए कहना पड़ेगा ये निमित्त हेतु काल अतीतादि तो व्यवहार असाधारण निमित्त हेतु ऐसे पदकृत्य में दिया है हेतु पदे नी तत्वात ये सब कहा इस प्रकार के असाधारण निमित्त हेतु ये जोड़ना पड़ेगा किरणावली में प्रथम पंक्ति में दिया है और विभुत्व भी कहना पड़ेगा विभुत्व सती विभुत्व सती पूरा दे दिया किरणावली में प्रथम पंक्ति में विभुत्व सती असाधारण अतितादिवहार अधित असाधारण निमित्त हेतुत्व तो इतने लक्षण भुत्व तो नहीं करने अच्छा विभुत्व तो नहीं करने से कंठतालु आदि में अतिव्याप्ति होगा क्योंकि कंठ तालु अभिघा तो ये भी निमित्त ही है तो, आकाश हो जाएगा उसका समवायी कारण और कंठतालु अभिघात तो ये हो जाएगा निमित्त कारण ये सब में अतिव्याप्ति होगा इसलिए विभुत्व कहेंगे विभुत्व कहने से और कंठतालु अभिघात में जाएगा नहीं और किस में नहीं जाएगा अतिता आदि व्यवहार आकाश आदि में नहीं जाए इसलिए असाधारण कहेंगे ननु एकदम अक्षर आशा अति व्यवहार शब्दात्मक निमित्त हेतु भी निमित कह देंगे न आकाश में असाधारण हेतु ना असाधारण नहीं कहने से इस तत्नेच्छा वो सब में जाएगा वो साधारण है इस तत्नेच्छा को वारण करने के लिए असाधारण कहेंगे आकाश को वारण करने के लिए निमित्त कहेंगे कंठथ थालु अभिघात को वारण करने के लिए विभू कहेंगे ऐसे पदकृत्य में दिया है अच्छा पहले दे दिया ना अतीत इत्यादि युवा अतीत भविष्यति वर्तमान इत्यात्मक तधारण हेतु काल असाधारण क्यों कहते हैं ईश्वर इत्यादि साधारण को वारण करने के लिए आगे दे दिया आकाश में जाएगा इसलिए निमित्त तो कहेंगे और कंठ तालु में जाएगा इसलिए विभुत्व कहेंगे तो पंक्ति दे दिया न्यायोधिनी में काल लक्ष्य अतीत इति व्यवहार हेतुत्व तो लक्षणत्व खाली व्यवहार हेतु इतना अगर लक्षण करेंगे तो घट व्यवहार हेतुभूत घटाद अति व्याप्ति व्यवहार हेतु मूल में जो दिया अतितादी व्यवहार खाली हम कहेंगे व्यवहार हेतु काल व्यवहार हेतु घट भी है किस प्रकार की व्यवहार एक नंबर टिप्पणी दिया व्यवहार द्विविध शब्द प्रयोगात्मक स्फूरणात्मक स्फूर्ण अभिज्ञा ज्ञान होना व्यवहार वेदांत में चार प्रकार कहेंगे अभिज्ञा, अभिवदन हानोपादान अर्थ क्रियाकारित्व चार प्रकार के होता है यहाँ दो प्रकार के दे दिया एक शब्द प्रयोग अभिवदन और अभिज्ञा ज्ञान होना घट इस प्रकार की जो ज्ञान हुआ तो इसका व्यवहार का हेतुभूत आप कंबुग्रीवादिमान पदार्थ कैसे घ और, ट, अ टर्ग शब्द इसको भी ले सकते हैं तो ये शब्द शब्द का आप उच्चारण किए ना और दूसरा शब्द को सुना तो इसी प्रकार की व्यवहार का हेतु हो गया घट शब्द घट शब्द घट शब्द एक शब्द है तभी आप उसको उच्चारण किए और वो सुना तो यहाँ व्यवहार हेतुभूत घट घट अर्थात घट शब्द उसमें अति हो जाएगा घट शब्द ले सकते हैं अथवा अर्थ लेने से भी चलेगा क्योंकि ये पदकृत्य में दिया है जो आकाश इत्यादि इसलिए शब्द लेना ठीक है घट अर्थ तो तो बहुत स्थूल हो गया इसलिए व्यवहार हेतु भू तो घटा दो घट शब्द इसमें अति व्याप्ति वारण करने के लिए अतीतादि क्योंकि अतिता आदि यहाँ घट जैसा कंबुग्रीवादीमान है ऐसे अतीत कोई ऐसे नहीं है इसलिए घट को अगर शब्द लेंगे अतीत भी शब्द है अतीत ऐसे जो व्यवहार कर दे व्यवहार कर दिया क्या शब्द उच्चारण कर दिया इसलिए घट को भी शब्द लेने से ठीक है तद वारणा अतीता विशेषण उपादान नहीं तो घट व्यवहार हेतु काल कहेंगे घट शब्द व्यवहार का हेतु काल घट हो क्यूँकी घट भी व्यवहार का हेतु है घट भी व्यवहार का हेतु शब्द प्रयोग उसको लेने से क्या ना अतीत आदि को आप इस प्रकार की व्यवहार नहीं कर पाएंगे अतीत आदि में आप अर्थ क्रियाकारी तो इस प्रकार की नहीं ले पाएंगे वहाँ केवल शब्द लेंगे शब्द अर्थात अभिज्ञा अभिवदन है ये दो व्यवहार अतीत में हो पाएगा अतीत ऐसा शब्द उच्चारण कर सकते हैं दूसरों को ज्ञान हो सकता है अथवा जो उच्चारण करता है उसको भी अतीत शब्द का ज्ञान है तो इसलिए यहाँ शब्द व्यवहार अथवा अभिज्ञा ज्ञान रूपक व्यवहार लेना है तो यहाँ अर्थ रूपक व्यवहार को नहीं लेना है तीतादी विशेषण उपादान अच्छा आगे पढ़िए विशेष अतीतादी व्यवहार हेतु व्यवहार नहीं कहेंगे तो अतितादि का हेतु अतितादि का हेतु व्यवहार अगर नहीं खाली अतीतादि अतीतित तो, कहने से ये शब्द है अतितादिता ये शब्द है ना उसमें अतिव्याप्ति होगा अतीत ऐसा कह देंगे अतीत शब्द है ना अः तो हमें दीर्घकार उसमें अतिव्याप्ति होगा अभी अतीत शब्द का उच्चारण करने के लिए जो हेतु कहेंगे अतीत शब्द का उच्चारण क्यों करते हैं कहते हैं कि हमारा बुद्धि में कुछ आता है उस पदार्थ मतलब उस पदार्थ को व्यक्त करने के लिए हम शब्द उच्चारण किए तो इसलिए अतीत आदि व्यवहार हेतु के दिया वो बाकी सब जोड़ना पड़ेगा विभुत्व क्षति असाधारण निमित्त तो वो सभी जोड़ना पड़ेगा खाली इतना सा लक्षण नहीं होगा अच्छा आगे पढ़िए आदि हेतु जैसे अतीत कह दिया इसी प्रकार यहाँ सूत्र लगेगा वो तो गुणवचना कार गुणवचन हेतु तो विघ्वी लघुवी गुर बनता है प्राच्य ऐसे जो शब्द व्यवहार का हेतु तो क्या है कहते हैं वही दिक है अर्थात ऐसा कुछ एक पदार्थ है जिसके लिए हम ये शब्द व्यवहार करते हैं अगर वो पदार्थ नहीं होगा हम शब्द व्यवहार नहीं करेंगे मतलब पहले काल को मानना होगा काल कर देंगे काल एक पदार्थ है जिसके लिए हम अतीत शब्द प्रयोग करते हैं अतीत प्रयोग करते हैं वो तो उपाधि को लेकर के जैसे यहाँ प्राची आदि क्योंकि शाह एक जैसे अतीत काल एक हुआ एक है तो अतीत वर्तमान भविष्य इस प्रकार की व्यवहार हो तो वही उपाधि को लेकर के आपको काल बुद्धि में आ रहा है आगे उसको उपाधि लेकर के हम भेद करके शब्द प्रयोग कर देते हैं साचे एका विभि नित्याच ये भी नित्या है न्यादन में दिशो लक्षण आह उदयाचल सन्निहिता या दिक सा प्राची तो उदया चल जिस दिशा से सूर्य उदय होते हैं उसको प्राग कहेगा अस्ताचल सन्निहिता या दिक सा प्रतीचि तो ये प्रतीचि कहा गया मेरू हो सन्निहिता या दिक शास्त्र में मेरु कहा गया हो उदिची मेरु मेरु अर्थात समस्त जगत का उत्तर में है ऐसा नहीं कि भारत का उत्तर में है वो मेरु अथवा पृथ्वी का उत्तर उत्तर मेरु वो नहीं है समस्त जगत का अर्थात तो, उत्तर मेरु का और उत्तर में और कुछ नहीं है अर्थात तो, आगे वो उसका कल्पना नहीं है समस्त जगत का जगत अर्थात तो, ये पृथ्वी सौरमंडल ऐसा नहीं है वो व्यासभाष्य में थोड़ा इसको और बताते है मेरू पर्वत है एकदम उत्तर में है पूरा जगत का उत्तर में है पृथ्वी का उत्तर नहीं तो जो उत्तर मेरू हम कहते हैं पृथ्वी का उत्तर हमेशा वो नहीं है पृथ्वी का उत्तर तो, में नहीं पूरा जगत का नहीं तो पृथ्वी का आप चंद्र चला जाएंगे उत्तर मेरू नहीं बनेगा ना हाँ पूरा ब्रह्मांड का उत्तर में वो रहेगा अर्थात और वो भी ए, न, ये सुवर्णगिरी है ना अर्थात मेरू पर्वत जो है सुवर्ण ऐसे शास्त्र में सब कहा गया है अच्छा सन्निहित अर्थात पास में सन्निकट निहिता निहित अर्थात निपूर्व स्थापने मत अर्थात सन्निकट में स्थापित इस प्रकार उदय उदयाचल सन्निहित अर्थात उसका नजदीक वाला जो है और अस्ताचल सन्नीहित है इस प्रकार का सूर्य जहाँ अस्त होते हैं उसको प्रतीची कहा गया मेरु हो और मेरूर वेवहिता या दिक सा अवाची मेरू से बेवहिता या दिक कहा गया तो शायद सोमनाथ है सोमनाथ मंदिर में एक जगह में एक धागा से एक जो ये जो सीमेंट काम करने वाले मिस्त्री एक व्यवहार करते हैं उसका वर्टिकालिटी देखने के लिए ऐसे सोमनाथ मंदिर में कहीं झुलाया गया ना तो अर्थात तो वहां से दक्षिण मेरू मतलब ये सीधा है बीच में और कोई ये नहीं है बाधा नहीं है अर्थात कोई स्थल भाग और बीच में नहीं है ऐसा तो वहाँ पूछा था वो कोई बोला कि यहाँ से दक्षिण मेरू बीच में कोई व्यवधान नहीं है और तो मानचित्र भी वही दिखाता है बीच में और व्यवधान नहीं है केवल समुद्र ही समुद्र है मेरू से वो अर्थात व्यवहित दक्षिण अवाच ही कहा गया तो तो दूर सन्नीहित तो का विपरीत है अच्छा ये किरणावली में प्रथम पंक्ति में दे दिया विभुत्व सती प्राची आदि व्यवहार असाधारण निमित्त हेतुत्व ये पूरा लक्षण हो गया ये समान है न, आ, कालो के साथ ये समान चलेगा वही लिख दिया थोड़ा कंठ कंठताल आदि अभिजात वाराणा विभुत्व प्राची आदि शब्दात्मक व्यवहार आकाश में वारण करने के लिए निमित्त हेतु आकाश शब्द तो का समवायी हेतु हो गया तो हम निमित्त हेतु कह देंगे काल अधिक वारण हो जाएगा ईश्वर वारण आयो इति वहाँ असाधारण किस ले दिया था ईश्वर वारण आयो असाधारण ठीक है दोनों में समान काल, काल भी हो जाएगा काल भी हो जाएगा दिया आगे आत्मा के लिए पढ़िए ज्ञाकरण परमात्मा जीवात्मा परमात्मा एक जीवात्मा प्रतिशील अच्छा वाम पार्श्व में किरणा बलि में नीचे से तृतीय पंक्ति में देखिए सर्वाधार इति प्रतीक दिया काली का संबंध है न सर्व वस्तुमानी प्रतीत्या सर्वाधिकरण न काल सिद्धि काल में सभी कुछ रहेंगे किंतु काली का संबंध है न तो ऐसा संबंध नया एक लोग मानते हैं ज्ञानधिकरण आत्मा समाज कैसे कहेंगे यश अभी ज्ञान में आत्मा रखेगा ज्ञान से अधिक अधिकरण तो किस संबंध से रहेगा ज्ञात्मा समय सम्बन्ध से सद्विध परमात्मा जीवात्मा इति ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक परमात्मा तो एक है जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यस्य तो जीवात्मा प्रति प्रतिशरी भिन्न है व्यापक किंतु प्रत्येक शरीर भिन्न अर्थात तो प्रति आत्मा एक ही शरीर में तादात्म्य करेगा क्यों उसी आत्मा में होने वाला धर्मा धर्म से वो शरीर बना है इसलिए उसी शरीर को मेरा कहेगा बाकी इसको मेरा नहीं कहेगा यद्यपि सभी शरीर में विद्यमान है इसलिए धर्मा धर्म सुख दुख इत्यादि आत्मा में उत्पन्न होंगे नया एक कहेंगे तो आत्मा में उत्पन्न होंगे तो आत्मा तो व्यापक है सर्वत्र होना चाहिए कहेंगे कि शरीर अवच्छिन्न होना चाहिए उसी शरीर में ही होगा जिसको वो मैं कहेगा क्यों उसी का धर्म धर्म से बना है, तो है। वो भी विभू है और नित्य है विभू अर्थात व्यापक हो जीवात्मा।, जीवात्मा तो अर्थात तो सभी जीवात्मा सर्वत्र विद्यमान है क्योंकि आत्मा को परिचिन्न ये कोई भी वादी स्वीकार नहीं हाँ कुछ लोग मान लेते हैं किंतु ये वेद आत्मा को परिच्छिन नहीं स्वीकार करता है इसलिए ये लोग भी कहते हैं आत्मा विभु है किंतु नाना है दृष्टांत तो कैसा देंगे एक घर में आप सौ लाइट जला दीजिए हर लाइट का मतलब जो प्रकाश है वो सर्वत्र रहेगा इसी प्रकार की मान लीजिए उसी शरीर में ही होगा क्योंकि जो मन होगा वो शरीर का अंदर रहेगा और मन ही सुख दुख को ये अनुभव करेगा मतलब उसका ज्ञान मन के द्वारा होगा तो इसलिए शरीर अवेदा सुख दुख का अनुभव होगा ऐसा कुछ नियम नहीं नी वस्तु एक जगह पे नहीं रहे कोई नियम नहीं यही तो इसलिए ये दृष्टांत तो खोजते हैं हम लोग दस लाइट जला दीजिए एक जगह में सभी का लाइट सर्वत्र रहेगा तो रहेगा वेदांति लोग क्या कहते हैं यहाँ कहते हैं इससे आपको लाभ क्या होता है अब नाना मानते हैं आपको लाभ क्या होता है तो वो कहते हैं नहीं तो सब संकर होगा ना एक को सुख होने का समय में सबको हो तो वेदांति कहते हैं कि आप ये सुखों को आत्मा में मानते हैं इसलिए आपको ये दोष आता है उसको आप अंतकरण में क्यों नहीं मान लेते हैं ये अंतकरण का धर्म वो कहेंगे मेरे को अनुभव होता है ना मेरे को सुख होता है तो वेदांति कहते जो मेरे को होता है ये तो मैं अंतकरण और आत्मा ये तादात्म्य हो गया इसलिए अन्य का धर्म अन्य पे आरोप हो जाता है तो जब ये अलग हो जाता है फिर ज्ञानी नहीं कहता मेरे को सुख होता है तो आप भी मानते हैं ज्ञानी को सुख नहीं होता है तो इसलिए क्यों ऐसा नहीं मान लेंगे तो इसलिए कहते हैं क्या गौतम महर्षि को पता नहीं था ये बात तो फिर ये क्यों लिखे है जब बहुत बद्ध जीव होगा वो बिल्कुल एकत्र तो को स्वीकार नहीं करेगा इसलिए उसको कहेंगे नहीं नहीं ये नाना है मान करके चलो आप शास्त्र में चलिए इसमें बुद्धि लगा ही ये न्याय में धीरे धीरे इसमें बुद्धि लगते लगते सब पदार्थों को अलग कहेगा ये जैसा जैसा कहेगा आत्मा अलग है मन अलग है सुख अलग है ये सब ये जो मतलब वित्त पत्नी ये सब अलग है ये कोई वास्तविक अज्ञान वश ये सब संबंध होता है मेरा बोल करके मानता है ये लोग भी कहेंगे सब पदार्थ अलग अलग ज्ञान होगा धीरे धीरे तो होने से आगे उसको हो जाएगा शुरू से कहेंगे तो बिल्कुल सुनेगा नहीं इसलिए कहते हैं कि अर्थात साधकों को अवस्था के देख करके महर्षि लोग ये सब बनाए हैं शास्त्र अच्छा आगे न्याय दिन में आत्मान निरूपयती अधिकरणम अधिकरण अधिकरण पदम समवायन ज्ञानश्रयत्व लाभार्थम ज्ञानश्रय तो लाभार्थम इसका समाज कैसे कहेंगे ज्ञान आश्रय ज्ञान आश्रय कौन हो गया आत्मा।, आत्मा आगे आगे तो है ना? पहले तो लाएंगे ज्ञान आश्रय तुम एक में आएगा आत्मा में आएगा हाँ आगे मतलब ज्ञाश्रय से ला... लाभार्थम एक ही बार नहीं हो जाएगा ज्ञाश्रय लाभ आगे लाभ ज्ञाश्रय तो लाभार्थम ये इसका भारतीक है समास करने के लिए अर्थे नित्य समास विशेष लिंगता चेती वक्तव्यम चतुर्थी तदर्थार्थ बलि तो सुख रक्षित ही तो चतुर्थी तदर्थ तदर्था। चतुर्थी जब तदर्थ के साथ समास होगा तो नित्य होगा और विशेष अनुसार लिंग होगा ज्ञान आश्रय लाभार्थम अधिकरण पदम नपुंसक हुआ इसलिए ज्ञानश्रय तो लाभार्थम ये चतुर्थी तो उसी सूत्र में दिया है वो ये अर्थन नित्य सामसो विशेष लिंगता चेती वक्तव्य अर्थन नित्य सामसो आगे आगे पृष्ठा में किरणावली देखिए प्रथम पंक्ति में आत्मा लक्ष्य ज्ञान से समवायन अधिकरण तम ये लक्षण हुआ समवायन अधिकरण तो क्यों कहना चाहिए ज्ञान घट में किस समन से जा करके रहेगा घट ज्ञान घट में किस समझ से रहेगा घट ज्ञान घट में घट में घट ज्ञान का घट क्या होता है विषय उसमें क्या धर्म रहेगा विषयता ज्ञान विषय में किसम से रहेगा तो इसको कहते हैं विषयता संबंधेन न विषयाणाम ज्ञानवत्वा सारे विषय भी ज्ञानवान हो जाएंगे घट भी ज्ञानवान है विषयता संबंधेन ज्ञानवान घट हो जाएगा कहते हैं विषयता संबंध न विषयाणाम ज्ञानवत्वा तो त्र अतिव्याप्ति वारण है समवाय ज्ञानवान कौन होगा समवाय न ज्ञानवान कौन होगा आत्म। आत्मा।, आत्मा और विषयता संबंध ज्ञानवान घट हो जाएगा तो इसलिए समवायन ज्ञानवान कहते हैं नहीं तो घट भी तो ज्ञानवान है विषयता संबंधन है ना ज्ञानवान विषयता संबंध है ना विषया न घटाधि न्ञानवान हो जाएंगे तो खाली अगर आप ज्ञानाधिकरण आत्मा कह देंगे तो ज्ञानाधिकरण घट भी है घट में भी ज्ञान रहेगा विषयता संबंध है ना तो इसलिए कहते हैं समवाय ना ज्ञानवान घटमे विषयता संबंध से और घटो ज्ञान में विषय विषयता क्यूंकि ज्ञान घटो विषय आत्मा ज्ञान में आत्मा ज्ञान में, में नहीं रहेगा हाँ आत्मा ज्ञान में भी रह जाएगा क्योंकि नयाय के मत में आत्मा ज्ञान का विषय बनता है ना मन के द्वारा देखता है ना आत्मा को मन के द्वारा जानता है आत्मा को न्याय के मत में आत्मा विषय है मन का विषय बनता है आत्मा प्रत्यक्ष है आत्मा तो होने से अभी आत्मा भी विषय बना घटा जैसा विषय चक्षु का विषय ऐसे आत्मा भी मन का विषय हुआ कभी आत्मा का ज्ञान हुआ तो आत्मा, आत्मा विषय हुआ तो आत्मा विषय हुआ वो तो सब आप वेदांति लोग कहेंगे हम ऐसे नहीं मानते हैं तो आत्मा विषय विषय हो जाएगा तो परिचिन क्यों हो जाएगा कोई आवश्यक नहीं है विषय हो जाएगा तो परिचिन हो जाएगा कहते मेरे से भिन्न है तो परिचन्न हो जाएगा कहते मैं मेरे को जान रहा हूँ वेदांति लोग कहेंगे ये जो मैं मेरे को जान रहा हूँ ना ये वास्तविक साक्षी अहंकार को जानता है ये भेद नहीं होने से कहेगा मैं मेरे को जानता हूँ तो आत्मा को मैं तो आत्मा हूँ ना इसलिए जानता हूँ आत्मा ज्ञान में आत्मा ज्ञान में विषयिता जैसे घटो ऐसे आत्मा नयाय का मत में घट जड़ है न्याय के मत में आत्मा भी जड़ है जो ज्ञान है वो चेतन ज्ञान इसलिए जब ज्ञान उत्पन्न होता है जागरूक स्वप्न इत्यादि में तब तो भी आत्मा चेतन जैसा लगता है सुसूपि में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता इसलिए सुश्री में आत्मा जड़ है कुछ पता नहीं चलता है ना सुसुप्ति में नया एक लोग अपना ये देते हैं ये हमको बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में ग्रहण भी हो जाएगा हाँ बात तो ठीक है सुसुप्ति में कोई ज्ञान नहीं होता है तो ये सब अर्थात जो तो नया तो एक... ज्ञान नहीं, नहीं होता है तो जड़ है इसलिए क्यों कहते हैं बहुत अच्छा नींद हो गया तो आपका शरीर का सतेजता अनुभव होता है उसे आप कह देते हैं मतलब अनुमान कर देते हैं अगर अच्छा नींद नहीं होने से ये नहीं होता होने से हुआ अनुमान कर दिया दिखा करके अनुमान कर देते हैं, अच्छा ये आगे पंक्ति एक देखिए अभी जिस समय में मुक्ति हो जाएगा मुक्त आत्मा में और ज्ञान सुखो दुख इच्छा तो ऐसे कुछ उत्पन्न नहीं होगा वो अलग हो गया तो हो जाने से पूर्व पक्ष कहता है मुक्ति दशायाम आत्मा मन संयोग अभावे नत्मा और मन इसका संयोग नहीं रहेगा तो नहीं रहने से क्योंकि आत्मा मन संयोग होने का कारण है कि धर्मा धर्म इत्यादि ऐसा कहेंगे क्योंकि आत्मा मनो संयोग होने से कुछ ना कुछ उत्पन्न होगा इसलिए पूर्व पक्ष कह रहा है कि मुक्ति दशायाम आत्मा मनो संयोग अभावे ज्ञान अभाव अभी मुक्ति दशा में आत्मा में ज्ञान रहेगा नहीं रहेगा क्योंकि आत्मा मनुष्य नहीं रहने से ज्ञान नहीं होगा अगर मुक्ति दशा में भी ज्ञान होता रहेगा फिर मुक्त कहाँ हुआ वो हाँ। तो बद्ध हुआ तो मुक्त दशा में ज्ञान नहीं होगा आप लक्षण करते हैं ज्ञानाधिकरण आत्मा तो मुक्त आत्मा में ये लक्षण जाएगा क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ पूर्व पक्ष कह रहे ज्ञान नहीं रहेगा उसमें क्योंकि मन संयोग नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा तो कहते हैं मुक्ति दशाएं आत्मा मन संयोग अभावे न ज्ञान अभाव आत्मनी अव्याप्ति रीति चेक होने से सिद्धांत कहता है कि ज्ञान समान अधिकरण द्रव्य तो जाति महत्व ज्ञान समानाधिकरण जाति जहाँ जाति रहेगा एक जाति वहां ज्ञान भी रहेगा ज्ञान कहाँ रहेगा आत्मा में तो वहाँ कौन जाती रहेगा आत्मत्व वहाँ द्रव्य तो रहेगा जहाँ ज्ञान रहेगा, रहेगा वहाँ क्या जाती रहेगी आत्मत्वा. और द्रवेत्वा. और सत्ता ये रहेंगे तो किन्तु आप द्रव्य तो व्याप्य कह दीजिए और द्रव्य तो साक्षात व्यापक कह दीजिए तो ज्ञान मतलब ज्ञान समानधिकरण द्रव्य तो साक्षात व्याप्य जाति कौन जाति हो जाएगा आत्मत्व हो जाएगा ये लक्षण कर देंगे तो ज्ञान समानधिकरण तो तो द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मतम ये कह देंगे तभी जो मुक्त आत्मा है उसमें भी आत्मत्व तो जाति रहेगा रहेगा तो होने से लक्षण जाएगा अभी ज्ञान का अधिकरण नहीं हो रहा है किंतु ज्ञान के साथ समानाधिकरण है आत्म तो बद्ध जीव में बद्ध जीवन में ज्ञान है और आत्मत्व तो है वही आत्म तो मुक्त आत्मा में भी है तो होने से हम लक्षण कर दिए ज्ञान समानाधिकरण जो जाति है वो जाति वाला हो जाएगा ज्ञान समानाधिकरण द्रव्य तो साक्षात व्याप्त जो जाति है वो जाति आत्म तो जाति बद्ध जीव में है बद्ध जीव को लेकर के लक्षण समन्वय हो जाएगा वही लक्षण कहते हैं मुक्त आत्मा में भी रहेगा आत्मत्व तो एक ही है से ये लक्षण हो जाएगा अच्छा अभी कहते हैं कि मुक्ति दशायाम आत्मा मनो संयोग अभाव पूर्व पक्ष कह दिया तो आत्मा जो है विभू है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी होगा और मनो जो है वो मूर्त है तो अगर मुक्त दशा में अगर मन एक मूर्त द्रव्य है अगर वो आत्मा के साथ संयोग नहीं होगा फिर आत्मा विभू बनेगा क्योंकि विभू का लक्षण सर्व मूर्त द्रव्य संयोगी अगर मन के साथ नहीं होगा तो फिर आत्मा का विभुत्व तो का हानि हो जाएगा हानि हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं कि तो मूर्तत्व तो का अर्थ कहेंगे परिचिन परिमाणवत्व अभी लेंगे तो जो मुक्त हो गया उसका जो मन है तो परिछिन वो परिचिन परिमाण रहेगा मन तो परिचिन पर, परिमाण रहेगा तो अभी वो मनो को मुक्त मतलब मूर्त तो तो कहा जाएगा परिच्छिन्न परिमाण हुआ मूर्त हुआ मूर्त होने से आत्मा के साथ संबंध संस्द्रार रहेगा संबंध रहेगा तो संबंध रहने से आत्मा मन संबंध रहेगा तो रहने से फिर आप ऐसा यहाँ पूर्व पक्ष कहते हैं कि आत्मा मन संयोग अभाव है ना तो अभी हुआ कि परिचिन्न परिमाणव अगर ये लक्षण करेंगे तो मुक्त अवस्था में भी आत्मा मन संयोग रहेगा अथवा क्रियावत्म कहेंगे मनो को मूर्तत्व तो का दूसरा लक्षण हो गया क्रियावत्म मनो को क्रियावत कहेंगे तो ये लक्षण करने से कहेंगे जो मुक्त हो गया उसका मन अब वो मूर्त नहीं रहेगा क्यों कहेंगे उसमें वो क्रिया नहीं होगा क्रिया क्यों नहीं होगा क्योंकि क्रिया होने का निमित्त है धर्मा धर्म अब उसमें धर्माधर्म नहीं है धर्माधर्म नहीं होने से मन में क्रिया नहीं होगा मन में अगर क्रिया नहीं होगा तो मनो मूर्त नहीं बनेगा और नहीं बनेगा तो आत्मा का विभूत क्यों हानि हो जाएगा आत्मा विभू रहेगा जितने सारे मूर्त द्रव्य उनके साथ संयोग ये मन तो मूर्त ही नहीं रहा तो उसके साथ उसका कोई संयोग नहीं होगा अन्य मनो मूर्त रहेंगे ये जो मुक्त हो गया उसका जो मन था वो अभी मूर्त नहीं रहा बाकी मनो मूर्त रहेंगे उसके साथ संबंध होने से भी कोई हानि नहीं है क्योंकि अन्य मनों के चलते इस आत्मा में कुछ उत्पन्न होने वाला नहीं है तो अगर आप क्रियावत्व मानेंगे लक्षण तब तो ये ठीक है कैसा हो गया कि क्रियावत्व मनो है मूर्त बद्ध अवस्था में मुक्त अवस्था में धर्मा धर्म नहीं होने से क्रिया नहीं हुआ नहीं होने से आत्म संयोग होने का कोई आवश्यक नहीं है अभाव हो जाएगा परिच्छन परिमाणवत्व मानेंगे तो मूर्त बना रहेगा मूर्त बना रहेगा तो आत्मा के साथ संबंध कहना पड़ेगा तो यह कहना पड़ेगा तो इसलिए परिच्छिन्न परिमाणवत्व को न्यायबोधिकरण नहीं दिए कहेंगे आत्मा मनोसंयोग हो क्या हानि है परिचन्न परिमाणवत्व हो ये लक्षण ठीक है आत्मा अभी परिच्छ परिमाणवत्व मन में रहेगा तो मन मूर्त होगा आत्मा के साथ संयोग होगा संयोग हो किंतु धर्मा धर्म नहीं होने से सुख दुख ज्ञान इत्यादि उत्पन्न होने के लिए कोई निमित्त तो नहीं है संयोग तो रहा किन्तु निमित्त तो नहीं रहा इस पक्ष में भी घटेगा क्रियावत्व कहेंगे तो मनोमूर्त ही नहीं रहा तो संयोग होने का आवश्यक नहीं है परिच्छि परिमाणवत्व कहेंगे तो मनोमूर्त रहेगा संयोग होगा किंतु निमित्त तो नहीं रहने से धर्मा धर्म आदि उत्पन्न नहीं होगा इस प्रकार की सब नयायिक लोग समाधान देते हैं इसलिए क्या करना है और धर्माधर्म नहीं बनाना है ताकि नयायिके अभी हमको आत्मा संयोग कम होगा तो इसलिए धर्माधर्म नहीं करना है फिर क्या हो जाना है कि तो निष्काम हो जाना है तो धर्माधर्म नहीं बनेगा तो ये पढ़ेंगे भी कहे तो निष्काम हो जाना कोई धर्माधर्म नहीं ठीक है जैसे विद्या का लाभ होना चाहिए आज हाजी तक ओम शंकर शंकराचार्य शुत्र